नमः नम सभीे भाषापाकतीये वर्ग वर्ग सर्व स्वागत अद्यतन नूत विषय अस्त एकनचत्तम पाठ अस्त चंद्रमुखी उत चंद्रमुखा तथा अस्त कुल महोदय आरम्भ शीर्षक अस्थित चंद्रमुखी वो चंद्रमुखा शिष्य बदती श्रीमन यदा बहु बही सीये से स्त्री विवक्षते तदा क्वचि संदेह बाधते म अवशिष तो आचार्यवती बहुप्री सामस विषय स्त्री स्त्रीव अर्थात स्त्री प्रत्यय सयोग विषय किंचितिथ प्रश्न सन्देह बचार्य वीदश सदेह सह आचार्य पु पंदे सन्देह कत्यय प्रत्यय अस्त अस्त तरी अशय अस्त बहुसम बहुब्रीस कीदेश स्मरती महोदय तो बहुत सामस अर्था कॉपी कॉप कॉपी पद प्राधान्य पद कद प्राधान्य उत्तर पद पूपद प्राधान्य बहुत सामस हा तो अतः बहुग्री सो अस्व पर स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग चेत तंचित सदेह तरी कह तठा इध अग्रे प्रसाद महोदय महोदय महोदय नूँ शिक्षा चंद्रमुखी चंद्रमुखा सुभांगी होता इति सुभांगं बहुदा सन्देह मिष्य सन्देह अस्ट चंद्रमुखी सम्य पद उध चंद्रमुख्य सुभांगी उत सुभांग कथम इति पदम सम्यक सदेह आचार्य बहुवी सर स्त्री स्त्रीवता ईपदी बहता सदेह दिशादय हाँ चिंता नास्त करमुखा पदमस्त चंद्रमुखा चंद्रमुखी दृश्यम बहुब्री सामसे कीदेश हाँ वो स्पष्ट रीत वो मैन त्वनि किंचित भ महोदय स्पष्ट रीत ध्वनि ना प्राय सह आगम्युशल महोदय तस्य सा मुख्य ंग सोपी स्त्री मुखा चंद्र समान भावती सुंदरम सब सुंदर सुंदर मुख्रसंद मेरे हाँ पूर्णरी साम्य निकाँत शूयते हाँ वह मुख्र अस्त चंद्र इव मुख्रव मुख अहं चंद्रमुखा तरी अथवा चंद्रमुखी वयम् न जानी इधं शिष्य प्रश्न अस्त तदव चंद्रमुखी ऊत अथवा सुभांगी अथवा सुभांगा वादतु। इदानी इवा मुखं सा चंद्रमुखा अस्थेमवाक्य वंद्रुख अरे शुभांग वोशे हाँ भवति अंगम यस्याहा सा। सुभांगा इति भवति शुभमेव अंगं यहा चंद्रमुखा अथवा सुभांगा चंद्रमुखी अथवा सुभांगी इति शुभांगी बहु सी तरीके प्रश्न चंद्र इव मुख्या चंद्रमुखा अथवा चंद्रमुखी सब्य कि अथवा चंद्रमुखी अस्ति? अस्ट किम तादेन शुभम इव अंगम अथवा अंगाने शुभांग अथवा सुभांगी शुभांगी किमस्ति? इति से प्रश्नः आचार्य तो कि वाली आचार्य वाली एक बहु ब्री सामस अस्त इध्य चंद्र अस्थ मुखम पदे पर चंद्रमुखा यदमस्त चंद्र सूचय न तो मुख्य सूचय कॉपी बालिका अथवा कॉपी स्त्री अस्सी सूचय तस् मुखमें सूचय नुख हाँ तुक्के स्त्रीया न मुख्यमंत्री शुभांग अस्त न तो शुभपद तात्पर्य महत्व अथवा अंगप से महत्व अत्र अन्य पद प्राधान्यमस्तु स्त्री अस्थ अहुब्री सी पर कि जानी सम्यकूपापरापद न रूपम जानी तरी आचार्य इति वो बहुब्री सके यहां बहुब्री ससा अस्तमस्तिंग बहुव्रीहि त्र बहुव्रीसमें स्त्रीलिंगे काचन तक प्रतिया प्रत्याणर न जानी ते सी पर्र प्रत्ययदयम अिखित एकमस्ति ताप एककमस्टा प्रत्यय द्वितय तस्त प्रत्यय हाँ निश्ति प्रत्यय अच्छी टापय अच्छी तरी केवल ज्ञाना बहुव्रीहि समासे एवं स्त्रीलिंगे तस प्रतिया सी दस यदि लिखिचे दस प्रत्यार आकारात आकारात अंत आकारते एकमस्ति द्वितय डाप तृतीय प्रथम द्वितीय ये तत निपूयती यत्र अन्े अभी चर प्रत सो किमपि आकार इकार शूयते अूयते तो नामानि बहुमहत्पूर्णानि निकाल नामानि महत्वपूर्ण नीस परंतु श्रेणी ईदृशी अस्ट तत्र, तत्र यत्र आकार शूयते सी त्रूयते अन चर तरी किम उतने अस्र्भे अत्र। विषय विषयदे के प्रत्यय तस्र्भे चर्चा तरी टत्यय कुछ निष्प्रतय कवृशसंबंधे अनेक ज्ञान आवश्यक यर्चयाम कि चिंता नीति प्राकमित न आवश्यकम प्रथम बारमें पठा एक विषय तरी पूर्वज्ञानम आवश्यक पाठ नूतनमस्त नूतनरी पढ़ा किमस् पर आचार्य कथनमस्ट बहुब्री ससान बहुब्री सीवाल तर टाप्वा इति भवतः संदेहः कुत्र इुक् कुकार कुदृश स्थित प्रायश भवतः पूर्ण नास्ति तत्र ज्ञान नत्रेह अस्त आचार्य अस् अग्रे कि विजया भगिनी हाँ शिष्य वदति हाँ एक तो कारणतः न आत्मश्वास आचार्य वह चंद्रमुखी चंद्रमुखा तो कि संज्ञाप उत तिन्न प्रश्न पुछति त आत्मश्वास सदेह बंद्रमुखी आचार्य वह चंद्रमुखी अथवा चंद्रमुखा इत्यतके के संज्ञाप तिन्न संज्ञापना चंद्रमुखी चंद्रमुखा चंद्रमुख्म अचार्य संकेत किंचित संज्ञाप कि तत्ना प्रथमें संज्ञाप अस्तवा अथवा संज्ञापद नस्ति इति यदि संज्ञापति चेत तरी प्रायाश किंचिति भिन्न तचक वानीम संज्ञा कि संज्ञापति चेत नास्ति चेत कीदे आचार्य प्रश्न अस्त चंद्रमुखी अथवा चंद्रमुखा तत्र अथवा भवान किं तस्वीर भाव वचार्य प्रश्न तरी पुनः किं भवति कवान पशा अश्लेष महोदय शिष्य वह संज्ञापिंदरी अस्थ मुख चंद्रव सुंदर अतः तत्र तयुज्य तत्व हम शिष्य उतर ददाई संज्ञाप ना तरी तस् मनसी काचि सुंदरी अस् वदति तुंदरी सुंदर दृष्टवा सह वज मुखें चंद्रव सुंदर तरी बहुव्रीही सह वद चंद्रमुखी अथवा चंद्रमुखा भवि तर, तरी सयुज्य संज्ञापना सामने कॉपी साक्षा नाम नेल दृष्टि सह वदार्य वो विकलन गी गीषा अभाव टापय था अभी साधुता किंतु यज्ञा तू नीश मुखा संज्ञायां सूत्रे नीषा निषेध अतः चंद्रमुखा रूप आचार्य एकुवा सदी आदि संज्ञाप ने गीक वह तोग कर्त शक् परंतु यदि गी न अस्य भावे कर्तुं तस्व न टाप से प्रयोग कर साधु बहुत गीश टाँ यदि संज्ञाप ना परंतु ये संज्ञाप्र तो गी भूमि तत्र, तत्र अन्य सूत्रे सुत्र, नख तो मुखा सं अस्तुत तरी अ दृष्टवत शूर्पन अस्त त्री नख तस्त आगछति मुख अगछति चंद्रमुखी वा वंद्रमुख त्र त यदि संज्ञा चेहर एक त्र वीत प्रयोग न करं शक् अतः यदि गीस अस्त ई कारांत अस्त ट अस्सी चेत आकारात अस्ट तरी यदि गीस्तर भवति यदि कोपी बालिका अस्सी सह त जन्म भवति अस्ति कोपी इच्छति क्छति चंद्रमुखा इति खलु बिंदुदयसलु प्रथम एताद संके यदि संज्ञा अस्त प्रत्यय समासे से यदि संज्ञा अस्त ट प्रत्यय संज्ञा नेस्ति प्रत्यय इति खलुति संकेत अकेत अस्त यहादयन उत्तर यदि नाममेव भवति साक्षा जन्म नाम चंद्रमुखा कृत्ता तू संा भवति आकार यदि संज्ञा भवति विकल भवति विक चंद्रमुखी यदि संज्ञा भिन्नम चेत यदि निश्चय संज्ञा अस्त आकार हा, चंद्रमुखा यदि संज्ञा भिन्नमस्ती विशेषण मुख्यादानी कुत्रापि कुम यदि प्रयुज्यम कर्मच्छा हाँ चेत तस् संभव संज्ञा भिन्वस्थल चंद्रमुखी वादा संज्ञा भिन्न पदे भवति इति अत्र आयाति पद इकार गेस्ट त्रे भवति कलु देव <laughs> mm -hmm. तरी सुर्पणख स्थले कि अंचित दीय अग्रे अग्रे तदिपस्मण जानी अस्त कॉपी सन्देह एक प्रश्न अस्त अस्त हाँ, कुछ तो संख्या स्थले नीश स्थले ताप तु निश निश शखास्थले टाप्या संज्ञा ताप तु भवति भाव तो चंद्रमुखी चंद्रमुखा इति भयथा चंद्रमुखाई भयथापि साधुताशिष आचार्य वाक्य पुनः वजती पृचती सत्य साधु आम अपरं अभी उदाहरण पश्चात तब रावण भगिनी का तो आचार्य वजती आधु उदाह आचार्य उदाहरण पवण से भगिनी का तो भगिनी अहम भग भगिना जाना तो शूर्पण शूर्पण उदाहरण तो शूर्पण उदाहरण अग्रे आगछति आग हाँ किवगछतिष्य भाषा तो शिष्य वजती यदि संख्या अस् तभी प्रत्यय अस्त टाप आकार यदि संज्ञा नही प्रत्यय अस्श ईकार शिष्य पृ पुछति सच तरी उदाहरण किम किम संख्या अस्त आकार ताप प्रत्यय इदा, इदान चंद्रमुखा संज्ञा अस्त चे चंद्रमुखा संख्या चेत प्राए चं, चंद्रमुखी यदि संज्ञा नही सब उभता साधुवती संज्ञा भिन्न पद चंद्रमुखा चंद्रमुखी इति भावती हाँ। दोयो हो तरी आचार्य होते आम तादी एवं अस्त अन उदाहरण अस्त अन उदाहमी अस्त कवल चंद्रमुखा चंद्रमुखी ना अदाणमे अस्त तरी अदाहे पशा अस्त तरी प्रसाद महोदय अग्रेप प्रादेशिक भाषायापखी शूयते शूर्पण्व पूर्व सूत्रेण तीस भाषा तो शूर्पणी अति परूर्पणख्य पदम पूर्व सूत्र अस्ट नख मुख सं अंद्र सूर्पण अभी सब्य फल नो हाँ संदर्भ सदर्भे यदि स्मरती चेत तो एक सूत्रम संख्या अज्ञा अस्त चेत संे टाप अस्त चेत अस् तो का पणस अत टापण अखा चेत इं संख्या अस्त रावण से भगिनी संख्या अस्ट आकार है जादू तह सर्वदा वद केवलम आकार है आकार शूत प्रत्यय संघा अस्वण भगिनी तरीपति शूर्पण आकार अस्त क्या चिंतन चर्चा कीदेश अस्माक आसान खलु पूरेपोण विषय चर्चा स्मरती वृपोन विषय चर्चा है कि अस्त पठितु प्रथम प्रथम नाचते बार प्रथम बारे महोदय पढ़ प्रथम थर प्रथम वह केवल नदा चिंता नीचे अस्त तेम जानी अणा दीर्घम तश्य तथा शिष्य शिष्य शिष्य कि वूर्प नम हाँ पठा न इति भवति तत्र पूर्वस्टाण कृत्व त्र शूर्पण वह पदम विग्रह वाक्यम विग्रह वाक्यम किंचितमरती वग्रहवाक्यं कि विग्रह विग्रहवाक्यं न स्मरती वाला इधान संस्कार अस्ट मनसी अस्पाणी इव करूहा यदान मन से आगछति करूहा पदं। पठित शूर्णी इव करहाद विग्रहवाक्य शूर्पण किव करूहा इति इति इति इति राक्षस भवति संज्ञापी अस्त राक्ष संज्ञापितुक् करूहा कीदशा नखा एक शूर्पाणी इव करूँ यूप अवती किम संज्ञा अस्थ् तरी संापदस्थान विग्रहवाक्यमी एताद अस्थ्वी शूर्पणखा पदम यदा ऋण अस्त संज्ञापस्ट तू कदाई नूर्पखी यदि वादा चेहर तत्व सत्यम प्रादेशिभाषासुमस्त्यमस्तुस् परंतु संस्कृते तुशं पदम नूर्प आ खकारे अस्ति कृत्वा अत्र खि इकाराणकारिणकारे शूर्पखी एवं संज्ञाप्त अत्यय विग्रहवाक्यमस्तर्पाणी इव कूह य बहुभ्रीसमस संज्ञा सिद्ध्य स्त्रीलिंगे अस्थ् संवाचक अस्त तरी यिष्य मनसी अस्सी शूर्पणी शूयते यदि शिष्य वह आचार्य कि संस्थले अ संज्ञा अस्त नाम इति शूर्पणखा रूप भो ततो अ संवा ग्रत्यय नास्तव नवक्पणी पदम त्रुटिपूर्ण पदम त्रुटि अस्त सम्यकतावत्तपर्यतम प्रसाद महोदय शिष्यूर्पाकारादी काचि निर्द्यते इश्य न तो रावण भगिनी कदा तो अभी सैदेव शिष्य वी नख सूप आकार तति तू न तो रावण भगिनीश अल खुद निश निषेद निषे नि प्रत्यय टा प्रत्यय निस प्रत्यय गि प्रत्यय <laughs> नाम प्रत्यय नव किमर्त इन बालक न अभवस्त न तो यथा रावण भगिनी तस्य तस्मे आसी शपणखा कृफ्ला परंतु इधमे अनेकोपी स्त्री अस्ति किमपि कि एवं तस्य नखा शूर्परा अस्त न नखा शूपाव अस्त चेत विशेषण यदा वक्त शक्य वादा अहम वो इति तस्य प्रश्नः अवण से भगिनी नास्ति बालिका अथवा स्त्री इधर अस्त तर नखा शूपकाराइव अस्त चेत तत्व संज्ञारूप न भवति त वी स्थिति प्रत्यय वक्त शक्य खलुद्ध शिष्य से प्रश्न अस्त आचार्य कद वहाँ गुण आचार्य नत्वस्य वह नत्व अण्डी वि हाँ पश्य अ सिद्धांत स्थिति स्थिति भवति भवति वाद प्रथम गिस्ती हाँ नाथम ना। हाँ। ना। वह भवति गिस्ती द्वित कि वो ही संज्ञा नकार से नवक् प्रत्यय पदर्पणखा यदि संज्ञा अस्त टत्यय यज्ञास्ती तक गिस् भवति परंतु कृत्वा तत्र न, न न संज्ञा कृत त्र ण न से हाँ तरीप कि नकार नख अथवा नखी उभयत्र नकारस्य नकारस्य न भवति नकार सेण्व पदद्वयम् चेत भवति किंतीूर्प नखा अथवा शूर्प नखी विकल्पेन भवति एवं शुद्ध तथा इति भवति हाँ अवगछति विजया भगि हाँ टाप्रत्यय अस्त प्रत्यय अस्त यार समय अस्त कि नत्वा, हाँ, रूपम प्रसा महोदय सहाय कर अस्त कीदर्पण हाँ हाँ हाँ समीचीन शर्पण नत्तम यदि ततय होतीम य समस्त व प्रसाद महोदय वजु तो? हाँ विजया भगिनी वज्ञ वो कुश महोदय नाशु शिशूर न नखा अथवा शूर्पनि पद्देव साधु नखा एवं नखी शूर्पनि पद्दय साधु अस्त अस्त सम्यक्तरी तसद महोदय वक्त ध्वनि नुतव आचार्य न आ शिष्य इति वह तम संस्थले शूर्पणीश अभाव संज्ञास्थले केव कत्वे इति इति शूर्पनख शूर्पनिपय गीशापी शिष्य साराशेन वह संग संज्ञा अस्तूर्पणखंड भवति होती इति रूपं नास्ति, नरंतु यदि संज्ञा नास्ति। संज्ञा भिन्न स्थले अस्ति, अस्त अिखितवल यौगिक यौगिकद प्रयोग अस्व न जानामि। तरी त्र यदि संज्ञा न शूर्पन शूर्पन रूपद्वय अस्ति। तरी तीज ताप अभी टाप्व गीज बी विकल पर नूएत तस्वीर तरी आचार्य वज्ञास्थले अनद्धि किंचिति ज्ञात अस्त संज्ञास्थले अस्व अस्वप्द विग्रह वक्तव्य तरी आचार्य वज वार्ता पूर्णना जाता वया, न जाता अजास्थले एक अनेददी ज्ञान आवश्यक अस्त संस्थले अस्वपद विग्रह वक्तव्य वह दृष्टव चंद्रमुखी अस्त चंद्र एव मुख यग्रहंतु नखा यस्या यहाँ सा विग्रहना विग्रह नव अन विग्रह अस्व अस्वपद विग्रह तू वो चर्चित परंतु तर अर्थम अहम स्मृतवा चिंता अग्रहवाक्य यदि प्रत्यय विग्रहवाक्य चर्चित प्रत्यय क्षमता सुर्पाणीहा विग्रहवाक्य अपि था हाँ भवति यदि संज्ञा भिन्न पदम चेहर तरीके विग्रहवाक्यू नखा यी नखा य भवति यदि संज्ञा ने गेस प्रत प्रत्यय त्रवती सुनि इव नखा यं नखाई पदम आगछति अंग रूपेण विशेषणेण प्रयोग शक्यते संज्ञा भिन्न इति कृत्वा शूपनखा संज्ञा संयेदस्थले संयले न खु अतिम्वाक्यम आचार्य कि वह अस्वद विग्रह वक्तव्य खलु अस्वे त अंग तरी सग्रे शिष्य हम शिष्य वहर्पाव हम शिष्य से प्रश्नमस्त यदि अस्ति चेति इति संज्ञास्थले अस्थर्पाव नखा य वक्त शक्ति न स्वद विग्रहस्य स्वद विग्रह से त्र निषेधा अतः कौमुद्या बालमनोरमाख्याग्रहवाक्यम दर्श दर्शय दर्श्यू शूर्पाणीव शु, करू येमे चंद्रमुखा अपि इदीसुपास्थलु जेय तरी आचार्य न तथा नग्रहवाक्यम स्वद विग्रह विग्रह तषेधता बालमनोरमा तनोरमा वक्या दत्तमस्ति दूर्पाणी इव करू य चंद्रबिंदु ताराबिंदुअस्ट शूर्पुंसी नपुंसके तथा कॉशर्पमस्त्री अमर अमर अमरकोश द ममी प्रश्न आसी यद वह एक पाठ पढ़ पूूर्पा शूर्प शूर्व करू य स्त्रीलिंगे विशेषण विशेष भा, विशेष भाव किमर्थ नीति तरी अत्रत पुंस अथवा न नितन नपुंसक शब्दमस्त शूर्प तस्त्रीव नूर्ू शूर्पमित तर बहुवचनम् अ प्रयोग कूम शूर्पाणी शूर्प शूर्पणी नपुंसक तस, शूर्पमित प्रयोग है समीचीनमस्तूपाणी एव कूह य आव चंद्रमुखा अपि इदीसुपास्थल ज्ञेय आम यदि चंद्रमुखा अपि अस्ति अभी अस्त कॉपी बालि नाम अस्त चेत तंद्र अस्त तत्व न जामी यदि भावती वना भावती चंद्राहा इव िंगुवि सा चंद्रमुखा इति यमुखावती तथा गौरव गौरमुखा अस्थ गौर कि इधान स्मर नाम अस्ति <coughs> इति इति इति इति गौरती बहव अर्थ सी गौरव hmm. यस एश्ति परंतुअत्र व्याकरणसंदर्भे पशा चेतवाचक अस्त टाप यदि संज्ञा इति चेत तेज्ञा एवं टैप अस्त चेत आकार अंत्य है यदि संज्ञा भिन्नमस्त टी विकल न्येती त्र आकार दूयते परंतु ढीति नस्त विषय अत्र कश्न वर्म प्रश्न ना अग्रेसरातव सदर्भे अस्त अग्र अग्रिम विषय अस्ति कुशल महोदय आरंभ करो मात्रा अस्ट मात्र शयनाश गते शिष्यवदती ग आसी शू केवल योगिक तो कि स्थले कवलयोगि विकश्भावलौिक कलो समीचीन यदि केवल योगक अर्थात यौगिक केवल अर्थात योग इति इति योगिक विक अर्था संख्या ती सं यदि नणश प्रयोग बकलोपा अस्तु तं पुनः परंतु किंचित वक्तुमिच्छामि यदि शूर्पण शूर्पन विषे पढ़ी चेतन पुस्तक खलु तृतीय अध्याय तुतीशतम पाठः अस्ट अन्या विशेषा के पश्य चेत उदाह पंचम पुटे अस्त विश् एक भाग शूर्पण विषय त्र तय से उल्लेख अस्त अनिया प्रत्यय एवं निस्टिप्रतय धुवपाठूपेण पढ़्य है शूर्पणखा कुत कुमें प्रश्न आगता खलु त्रे पठित अस्त इध अग्रे अच्छ तक आसर्पणखा चंद्रमुखादु संज्ञास्थले निषेध निषेधा संज्ञा यदि संज्ञा यद अस्त चेत कवल टापे केवल यौगिक विकिक अोगे वक्त शक्य एवं एशस् स्थले यचक नीचे कर्म शक्यते है टापी भवति। यथा चंद्रमुखा हुँ। चंद्रमुखी हुँ। एवं शुर्पनखा शुर्पनखी इति आचार्यव न तथा देह कुत्र निरादय काप्य ज्ञात चेत संख्या आचार्यवदी सीषादय यदि नीपथ अस्त तह जानती संख्या स्वांग संख्या ज्ञात स्वांग संख्या जान ज्ञान आवश्यक uh, स्वांग uh. अंग अंग वानीमार्यम न न जानी पशा तिहादय कुछ यदि यदि अन्यत ज्ञानम ज्ञाती चेत अवश्यक अस्तु अग्रे रमिया होता ज्ञातव्या अस्त अस््रेस प्रश्न स्वांग आचार्य स्वांग अद्रव मूर्ति मत स्वांग अत्यम त्र दृष्ट तेन इति विस्तर भया एक अहम नवृण विवृणेमीचद्विरा सूत्रषव्यवस् अवस्था व्यव व्यवस्था न मूतिम्त स्वांग चिंता तरी अ प्रश्न अस्ट स्वांगे कि स्वांग स्वांगे कि स्वांग किम की ज्ञात चेत वदति अविकारजम् अद्रव मूर्ति स्वांगं राणिस्थम अव उतस्थ कि संस्कृत प्रयत्नमें कर्म शक्य है अग्रे ग अन्वय कीदशं क्या तदिप पर अद्रव द्रवितुक्त जानी द्रवम, द्रवम जलम, खलु द्रव द्रवेश द्रवम, लिक्विड लिक्शम द्रव लिक्डी द्रवम। परंतु अद्रवम भवति। इति द्रव कुत अथवा अश्नी अत अथ इति अपि आगछति ते न भवति नंगं यद्यपि अंगे न भवति। भवति। इति इति इति प्रथमं किं सारी न भवति इति कि द्वित कि ना मूर्तिमा नूर्ति मेरे वादी मूर्ति मत ज्ञान वाला बुद्धिवा एक यरे पर ते मूर्ति मत एवं वरति मूर्तिमत्स तृतीय वजती अभीजे अभीजेक किस्ट विकार हाँ विकार स्फोट वे ध्वनि विकारजन एस चेत तरी व्याख्या स्वांग स्वांगे के मूर्तिमत्ति एवं प्राणिस्थ है अस्त पर न स्वांग वादा तरी पदार्थो स्वांग दीये थे अंबी शरीर अस्त खु आद्रव अस्सी अश्रुणी मुखरसा एक शरीर मूर्तिमत् अंति बुद्धिमें ज्ञान वरीरे ध्वनि अथवा ते अया नासंति। स्वांग नी सी तरी तत्र त्र च तेन अन्य संति ये सहायम अन्य कार्याणि यथा सहाय क्या यहाँत अस्मा हस्तः मुखः कंठः केशः नखः एक इति उदाहरणानि स्वांग उदाहरण न तो आद्रवूर्तिथ विकारे अभी अर्थ सवांगमे कि आचार्य वह बिस्तरभ एक अहम ना किमर्तमे अत बहुकम स्वांगमे कि एक अतिच्त द्विरा सूत्री अत्या एककमेव सूत्र अने सूत्र तवांग किं जानी चेहर कूं तुभतया ज्ञाते सूत्रूपेण तरी आचार्य वह स्वांगे कि साधारणरीत वादा चेतर से अंगाव खलु शरीरस्य इति शरीर से अंगाव यदा यद शरीरमस्त अस्तिमस्ती हस्त वाद वखा के कंठ वर्ण वाले स्वांग अस्त अस्त अग्रेस अंजित सुलभं भविष्य तर प्रसाद महोदय इधम्त स्वांगे के अंगारणरी यहाँ अस्तिमस्त आंग्ल भाषायाद बॉडी पार्ट्स हैविंग मेटेरयल एक्स्टेस स्वांगा बॉडी पार्ट्स हेविंग मेटेरियक्स्टेन्वांग अस्तु अग्रे विजयपुर ग् शिष्य वह मचन प्रश्न बहुवी सर्वत्र ससघटितवक्षायाप आकार खलु शिष्य प्रश्न पहुव्रीसमस आकार अस्त आकार ताप आचार्य वहसी आम टाप तो प्राप्त हलत् हलत् टाप ताप ताप ताप। ताप। ताप। ताप। ताप। ताप। हाँ किंचित उहरण तदाती जाम चर्चित यहाँ शुप आकार आकार अन रूप किंज संवाचक अस्सी चेतपणा आकार टाप यदि संज्ञावाचक ने नवन था संज्ञा अस्त टाप यदास्त बहुव्रीसम से अस्त टाप सर्वद उभय दृष्ठ संज्ञा अस्तपी संज्ञा नेत शिष्य से प्रश्न अस्त श्रीमन मचन प्रश्न बहुत सामस घटित सर्वत्र तो सर्वती खलु संज्ञावाचक तो होतीय विकलन तोा भिन्नवाचक स्थले अभी हेलो ताप खलु तति प्रश्न आचार्य वह आम टाप्य तरह प्रयोग बहुत दृश्य से समास स्त्रीलिंगे दृश्यते बहुत दृश्य अगे अस् मै शिष्य सर्वत्र वह चेदमें यी शादी नाम विषय न ना चिंतरा तदीन तो दोष संभावना अपगता सै शिष्य इध्यक्री चिंतीत स वदी टाप्र कार्य कौती चेत तथा वादा तत्र सर्वदा आ चंद्रमुखा इति एव सह गीत स न चिंतीत त्र तचि क्लेश आवश्यक अस्त आचार्य वजते तत्व युक्तमे टाबंध न कोपि दोषः कोप दोषंत यदा तदा तदातु व्यवस्था न्यातव्या एव भवति ज्ञातव्याचार त तत् समीचीन होती यदि भाई कवल टाप्र कर्तु यदि घी अंत चेहर त्र इत व्यवस्था इति अस्त अभी उदाह मैं वह चर्चित चर्चित अनेक नख मुखा अस्त कॉपी पद स्था आ, जो ज्वालामुखी एक नजर अन्द्री सदेश अग्नि अन कंठः सुकंठः कर्म शक्य अतः कंठे कल कंठ अस्तृश कर्क्य अहव प्रत्यय अभी आया खलु प्रत्यय केवलं बहुग्री समासे समेना अनेत्री आया परंतु आकार कुशल अग्रेसराशल मैं आचार्य शिष्य सूत्र सूत्रव्यवस्था विशेषतः न यश्च जाती यदुष्ट इत्यति तीन श्रिता चेत बहु स्थले तो एव नास्ति इति संभाना है सिद्धि यदि सूत्रव्यवस्था अहम पूर्ण न जानमि जाग्छति यदि समीचीन मार्ग में तरी टाप्रिता ताप प्रत्यय प्रयोग प्रयोगिता बहुब्रह सजस्थले दोष संभावना अर्थ यदि ताप होती ती आ प्रयोग प्राय समीचीन दोषास्त संभावना ना अर्थात अहम पूाप यदि प्रयोग अस्त आकार से प्रयोग साधु शूर्पण तरी अदी यूत्रवस्था विशेषतः न जाना यदिष्ट मगम्छति आश्रिता चेत दुषसं भावना है निकलु सूत्र न जामी कि संज्ञा अस्तवा नाद न जानामि। एताद किमें न जामी चेत तू ट स्थापया यहां महोदय पूरे आसी टाप निश्चय उभय तो, mm -hmm. mm -hmm. तो, तो संज्ञाया स्थले निश्चय संज्ञा भिन्न स्थले विकल तरी टापे प्रयोग क्या सर्वदा बहुग्री स्त्री स्थले अस्सी चेत यदि मार्गम न मगानी निश्चय विशेषतः सूत्र व्यवस्था किचि खलु शुद्ध शुतमात्र प्रयोगे प्रवृत्ति यदा भक्ति य दोषा संभाव्य है तो यदि वह पूर्ण न जानति, एवं एवं केवल टाप आश्रिता प्रयोग बी नीचादी मोह बाधते अर्थात नी, नी, नीश अ प्रत्य प्रयोग नव किंचित दोषा संभव दोषा दोषा संभव अस्त पूर्णरूपेण साधु नवी विषे ब्रह्म चीन काले आसी प्राचीन काले भ्रम अस्त एवं कुत्र प्रत्यय कोग प्रत्यय अतः तव्यंगी कलक इत्यादी रूपी प्रयुक्ता दृश्य तो आचार्य उदाहरण उदाह तनंगी कलकंठीशा विषय बालमित पंडित इतमंगी सुत्री अति कलकंठीभ्रंशिता वजती भाष्या प्रमाणिकवगत मैं विशाल, विशाल विशाल। हाँ अवल उदाहरण सारी गीषे भ्रम तो प्राचीन काले आम यदि कॉपी प्राचीन अभी चिंतती चेहरा तीन एक भ्रम प्राचीनतम अस्त गीस ब्रह्मा था था वा भ्रम अस्तु कीद्र टापस्थ्वा ईश् अस्था चिंता अतः तन्वंगी कलक इतनी रूप प्रयुक्ता दृश्य अहम मे ताम प्राणकृत उदाहरण दी तन्वंगी कलक विषय बा अस्थि तत्र तन्वंगी सुगात्री तत्र अभ्रंशा तद पूरे भ्रमा एक आगत कीदृश भ्रस यत्र तह पदम किदु आसी प्रयोग कीदश तन्वंगी आसत तन्वंगी तिक किस प्रत्ययः गिस्ती प्रत्यय तलकंठी गिस्ती प्रत्यय सुगात्री अपि गिस्ति प्रत्यय एताद प्र प्रत्य प्रगा अशुद्धा प्रयोग दृश्यव तरी शुद्ध प्रयोग कीदकंठा सुगात्रा एक शुद्ध प्रयोगदान तन्वंगी कलकताद प्रयोग दृश्य तरी तन्वंगी सुी वदन्ति यथा अभी वा दीक्षि भाष्याधुन भाष्य भाष्य अद्य अनुक्त्वात्, अनुक्त अणमेंट प्रमाणी कथम त्र ईकार बहुत त्र प्रमाण की ना दृश्य है प्रमाण नेदी कलकंठी सुगात्री की अशुद्धा प्रयोग दृश्य है तरी तन्वंगा कलकंठ सुगात्री शुद्ध प्रयोगाई वन बाल मनोरमादस्थिति वह वे एक भ्रमे टापी केवल प्राचीना भ्रम ना नवीना भ्रम ना प्राचीना भ्रम एव आसी नाम अपि प्राचीनासार्यि स्पष्ट रीत वीदृशन होती एक अवगछतिदान कुशल महोदय हाँ अस्त अस्त समीचीन अस्त प्रसाद महोदय अग्रेस सर्वा आपत् आपत बाध्याश्रयनावसरे अहं तो टाप तापमात्रम आश्रि क्लेश क्लेशरिता दोष दोश विदूषित मगम आश्रिय शिष्य ताप प्रत्यय उपयुज्य न क्या टॉप प्रत्यय सब्यवती टतय आश्रय कॉमी वह शिष्य वर्दन कथनम प्रत्यय किंचित तलेमस्तर क्लेशमस्त क्लेशरहितुक्ति क्लेश निवार केवल टाप्र किमर्थम हाँ सरल विदूषित कि टॉप निश्चय होती चिंता वा संज्ञा अस्ति न वा। संज्ञा अस्त निश्चय संज्ञा अस्त तक तो प्रत्यय निषेधा है यथा त्रुटिपूर्ण इति त्रुटि ही अस्ति नास्ति यदि संज्ञा नज्ञा संग्या भिन्नमस्ति चेत ताप तो विकल्पेन विकल नव तरी अहम कवल टाप प्रत्यय स्वीकोमी व्यस्य प्रत्यय न स्वीकोमी वेट विषय अस्त अस्त अभी प्रश्न अस्त वा अस्त कवल तानाथ वा अपणा विषय वो पढ़ता त्र पात्र खलु संदर्भे पाणी सूत्रमस्त सदर्भे पाणीसूत्रमस्तवाचक पद किंती क्र सूत्र से नाम अच्छा एक सूत्रमस्त नख मुखा संज्ञायां चतुर्थ अध्यायः नख मुखा सं अतर्थ अध्याय प्रथम पाद अष्टाशत् सूत्रमस्त नख मुखा संज्ञाया शूर्पणा विषय ज्ञात चेस्त प्रथम सूत्रम् अस्त पूर्वपदा संज्ञा संग्या आगम संज्ञा आग न क्षम्यम पूर्वपदा संज्ञायामग संस्था एक अस्त्र अस्ट अष्टाध्यायाष्टध्याय चतु पाद अस्त तृतीय सूत्र संख्या तृतीय अ संा विषय किंचित दी यत्र देवालय रामायण ये देश एक वो पटित सूत्रा परंतु किंचितिथ पुनः पढ़ाती चेत अज्ञा विषय अस्त क्या होती कवृशँ रायणशम खल वो पटितव तुम तभी संज्ञा विषय पढ़ की चेत अष्टाध्यायी एश सूत्रण्य सही एवं यदि पढ़ी त्र बहु्री सत्रीलिंग प्र प्रयोग है त्र अस्क्री सी चतर्थाध्यां प्रथम पद एक सर्व सूत्रण सी तत्र। एत एत दश प्रथम एक दस प्रत्य सी चर्थ अध्याय सेथम पद दस एदस्ट अजा अजाद्यजाथाइश टाप्ति दृश्य है एव सूत्रमस्ति प्रथम चतुर्थ्याय प्रथम पद पंचमसूत्रमे अस्त प्रत्ये संति तुशेन अन्द्र अन्न प्रत्येप प्रतया तुम कुछ संज्ञा विषय न कह सामीलिंग प्रयोग अस्त तगामी सप्ताह तसाद महोदय उपस्थापन कर्म शक्य क्या सब्य सी अस्त अत्र समय जाता है विजमा अद आगामी सप्ताह मिला अस्त धन्यवाद नमस्कार नमस्कार